तो आज के ऐसे विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान हैं श्री गिरीश परमार जी हैं जो एक्स मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के हैं और आज हमारे साथ ग्लोबल सबमिट 2019 का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें एज ए गेस्ट वो आए हुए हैं और रेडियो मधुबन से काफ़ी उनका प्रेम है हमेशा जब भी आते हैं तो आप सभी से रूबरू होते हैं पिछली बार भी उन्होंने आपसे मुलाकात की थी तो आज फिर से हमारे साथ हैं गिरीश परमार जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं सर जी बस हम बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आपने बारे में बताइए वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं बिल्कुल हम बताएंगे आपके मधुबन के श्रोताओं को पिछले <laughs> कई सालों से मधुबन में ऐसे तो मैं भी कभी न कभी जब यहाँ आने का मौका मिलता है <laughs> तो मधुबन से मेरी मुलाकात भी रहती है और मधुबन के लोगों से इतना प्यार भी है मोहब्बत भी हो गई है क्योंकि जो जरिया है प्रजापिता ब्रह्माकुमारी का जी जी जी और यहाँ जब आते हैं तो हमें इतना खुशी मिलती है उसना इतना चार्जिंग होता है हमारा जी और हर साल दो साल में हमारा यहाँ आना होता है और आज हम ग्लोबल समिट में आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा है कई देशों से लोग आए हैं और प्रजापिता ब्रह्माकुमारी का जो भी काम चल रहा है स्त्री सशक्तिकरण सबसे बड़ा एक देशों में है चालीस हजार हैं दस हजार जैन से और ये कौन जाने इतना बड़ा कारोबार पूरे वर्ल्ड में जो चलता है बाबा जो हमारे थे शिव बाबा और उनके हमारे जो संतान थे शिव शक्ति के बाबा शिव के उनकी भक्ति और उनको जो आदेश मिला था बाबा शिव का उनके आदेश से कई सालों से कई सालों से ये जो चलता है परमात्मा का आशीर्वाद है परमात्मा का पूरा यानी कि चारों हाथ उन पर है और आज पूरा कारोबार पूरी दुनिया में जो चलता है एक चमत्कार है और इस चमत्कार को हम अपने कर से हम नमस्कार भी करते हैं और हमें हमें खुशी है और हम परमात्मा को ये प्रार्थना करते हैं कि मधुबन तो चलता ही है और चलता ही रहेगा लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो काम है वो तो पूरी दुनिया में जिस तरह आगे बढ़ते है, उस तरह आगे बढ़ते रहे क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो जो बात करते हैं सशक्तिकरण सशक्तिकरण की बात करते हैं और पिछले दिनों में उन्होंने स्वच्छता की बात की पर्यावरण की बात की तो उन्हीं को लेकर अपना ब्रह्मा कुमारी के लोग भी पर्यावरण के पीछे चल रहे हैं वृक्षारोपण कर रहे हैं जी जी जी तो ये भी कर रहे हैं स्वच्छता का काम कर रहे हैं और हमें प्राउड है कि हमारी जानकी दीदी को हमारी जो दादी है जी, जी, उनको भी एम्बेसडर बनाया है स्वच्छता अभियान के लिए और पर्यावरण के लिए तो हमें बहुत खुशी है और आज मधुबन के श्रोताओं को मिलकर हमें बहुत खुशी भी हुई है और हमें बहुत आनंद भी हुआ है और हरदम अपना मधुबन चलता रहे और परमात्मा का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे जी गिरीश परमार सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आप सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और उसको ब्रह्मा कुमारी से जोड़ा आपने जैसे कि स्वच्छता अभियान के बारे में आपने बताया दादी जानकी जी को विशेष रूप से इसमें एम्बेसिडर बना गया है पर्यावरण का जो अभियान चलेगा उसमें भी ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत ज़्यादा अब रोल चल रहा है अलग अलग जगह पे जहाँ भी ब्रह्मा कुमार इसके सेंटर्स हैं सेंटर्स के माध्यम से सोसाइटी में या फिर स्कूलों में आसपास में जो है पेड़ लगाने का मुहिम अभियान चल रहा है जिसके लिए काफ़ी न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आया और बहुत सारे लोग इससे जुड़कर भी काम करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके द्वारा सुनकर और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि गुजरात से यहाँ पर आते हैं तो गुजरात में जिस तरह के काम हो रहे हैं सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम गुजरात में सोशल वर्क कर रहे हैं और एजुकेशन का काम कर रहे हैं ऐसे पॉलिटिक्स में है लेकिन साथ साथ में सोशल वर्क काम ज़्यादा कर रहे हैं गरीबों में जो महिलाएँ जो जरूरतमंद है उनको काम देने के लिए उनको रोजगारी देने के लिए बच्चों को बढ़ाने के लिए उनको किस तरह हेल्प हो सके हम वो करते रहते हैं कई सालों से करते रहते हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल भी हम जुड़े हैं तो और वो जो हमें शक्ति मिलती है वो ताकत जो मिलती है मैं मानता हूँ कि हमारे अहमदाबाद का जो सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का सुख शांति भवन हम वहीं हर वीक जाते हैं और वहाँ बाबा के रूम में बैठकर हम ध्यान करते मेडिटेशन करते और वो हमें चार्जिंग मिलता है वो हमें शक्ति मिलती है इसके वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा आपने बताया कि आप रेगुलर जो है वंस इन अ वीक मेडिटेशन करते हैं और वहाँ से आपको चार्जिंग मिलता है और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि हमारे राजस्थान गुजरात और देश विदेश के लोग आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप बस यही संदेश है जिस तरह आज ग्लोबल समिट हो रही है तो पूरे दुनिया में पीस जो शांति का संदेश है बाबा ने जो दिया है हुँ, हुँ, हुँ. और शांति की ओर हमें चल रहा है मुझे महात्मा गांधी ने दिया था शांति की ओर चलना अरविंद ने घोषणा दिया है विवेकानंद ने जो भी शिकागो में बात कही थी हुँ. आध्यात्मिक की और इस आध्यात्मिक के जरिए से अध्यात्मिक को साथ में रखते हुए पूरे देश में क्योंकि आजकल आप देखते होंगे भारत सरकार ने यानी कि रविंद्र अपने नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह तीन का जो कश्मीर का किया तो पिछले कई दिनों से अपने श्रोताओं भी देखते होंगे पढ़ते होंगे मीडिया को देखते होंगे तो पाकिस्तान की ओर से जिस तरह युद्ध की बात करती है करते हैं करते है, तो इससे मामला तय नहीं होगा इससे मामला सुलझेगा नहीं हम शांति की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी वो शांति की बात करते हैं उन्होंने कल इन्हों यु, में दो दिन पहले जो बताया कि भारत में युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए और भारत ने पूरी दुनिया को बुद्ध दिया है जो करुणा की बात करते थे वो शांति की बात करते और वही बात कर लेकर बुद्ध की यही बात लेकर पूरी दुनिया में कई लोग आगे जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं वही बात लेकर आगे जा चलते हैं चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ श्रोताओं को आपकी बात सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि भारत शांति प्रदान देश है और शांति का संदेश सब जगह पहुंचाने का काम करता है तो इसलिए हम लोग युद्ध नहीं शांति चाहते हैं और शांति से सब काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपका रहा और मैं कहूँगा कि आप ग्लोबल सबमीट में आए हैं तो यहाँ से ज़रूर इसका थीम ही है अध्यात्म शांति एकता और सुख ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएँगे और अपने जगह पर जहाँ पर भी पहुँचेंगे आप वहाँ पर ये चीज़ें आध्यात्मिकता शांति और एकता का संदेश पहुंचाने का ये विशेष सेवा आप करेंगे ऐसी शुभाषा के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद ओम शांति ओम शांति नमस्कार मित्रों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक्स मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के गिरिश परमार जी जुड़े हुए थे और जो उन्होंने बातें कहीं कहीं ना कहीं जो है ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड पर्यावरण और स्वच्छता की बातों से उन्होंने बात शुरू की और उसके बाद उन्होंने संदेश के रूप में शांति का संदेश सबको पहुँचाना है शांति से हर कार्य करना है ये मैसेज आप सभी को दिया है तो आशा करता हूँ आप इन बातों को नोट करके रखें और दूसरों तक ये बातें पहुँचाएँ ऐसी शुभ के साथ मुझे और हमारे मिनिस्टर साहब एक्स मिनिस्टर गिरीश परमार जी को दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो, रहो। आय निजह परो वे गणना लघु चेत सा उदारचरिता वसुधैव कुटुंबकम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 कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है माला कोई बनाए लेकिन माली एक है। जीवन नहीं आ पार उतारे शिव ही वो पतवार है तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सबका मालिक एक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 श्रमण